धिमडो घेरी में आयो पीलों पर बात चायो सूरज रे उगा पली जाग अब तो जाग रे धिमडो घेरी में आयो पीलों पर बात चाहो जाग जाग धर तिरा बेटा हलधारी किर सुनी मेला करते मुल के करता रो आहान भाईडा करता रो आहान सूरज रे उगाली पली जाग अब तो जाग रे धिमडो घेरी में आयो पीलों पर बात चायो। सूरज रे उगाली पली जाग अब तो जाग रे धिमडो में आयो पीलों पर बात चाहो